एवं पुरुष शब्दार्थ अवबोध विधाया सृष्टि पुरुष शब्दार्थम आह इस प्रकार से इस मंत्र में विद्वान जो पुरुष शब्दार्थ का कथन करने के लिए उपयोगी पुरुष पदार्थ अवबोध उपयोगी पुरुष पद के अर्थ का बोध कराने के लिए जो उपयोगी तत्व है क्या सृष्टि उसके बारे में कथन कर सृष्टि सृष्टि का कथन करके पुरुष पुरुष शब्द का साक्षात को भूतात्मा गर्गे पुषशब्दारा भ्रमाधिष्ठान भूताचिवपु अभ्यासों पूिष्ठानूता और अधिष्ठानूता एक भ्रम विषय का आत्मा है चिदाभास और एक अधिष्ठान भूत आत्मा है कूटस्थ ये दोनों का जो मिली भगत है उसी नाम पुरुष भ्रम अधिष्ठान भूतात्मा कूटस्था संसंग चिदस्थ असंग और चित्र यह है वह पूजिस्तान यह है शरीर अपने स्वरूप जिसका ऐसा आत्मा वाकूटस्थ तो है असंग है और चैतन्य रूप है अन्योन्य इसका अन्योन्यस्योन्यस के वजह से वह असंग असंग है वही जब धीमे स्थित प्रतिबिंबित हो जाता है या आभासित हो जाता है तो उसको जीवो जो जीव है अत्र मनीष मंत्र में पुरुष पुरुष शुद्ध को भी बोल रहे हैं और केवल आभास को ही नहीं बोल सकते केवल आभास भी नहीं केवल कूटस भी नहीं दोनों को मिलाकर के ही जीव है वही पुरुष है क्योंकि कूटस को छोड़ देंगे हैं तो आभास टे जाएंगे इसे कूटस को रखना ही पड़ेगा इन कूटस में जीवत्व नहीं है संसारित नहीं केवल कुटस्ट ले सकते केवल आभाष दोनों को लेना पड़ता है आगे स्पष्ट करेंगे में अविकारी असंग मैं असंग, असंग ही चित्त में चित्त ही लेना वपु मैं स्वरूप और कैसा है वो ब्रह्मास्थान भूतात्मा भ्रम से देहेंद्रिया भ्रम क्या है देह, इंद्रिय आयंग ध्यास इनका अधिष्ठान भूत अधिष्ठान वर्तमान परमात्मा जो अधिष्ठान वर्तमान है परमात्मा अस्ती सो असंग वो तो सदा असंग ही रहता है वो कभी जीव नहीं हो सकता फिर भी वही कूटस्थ जीव कह रहे हैं अब क्यों अन्योन्यसत अन्योन्य ध्यास का हो उसको भाष्य आधार पर ही बोल रहे हैं अन्योन्यात्मकता अन्योन्य धर्मांश धर्मी अन्योन्यात्मक हो गया और धर्मों का भी अन्योन्य धर्म अध्यास हो इसका धर्म उसमें उसका धर्म इससे भाषित होने लगा और यह वह वही यह ऐसा ऊर्जा होने लगा। धर्मी का भी अध्यास होगा और धर्म का भी अध्यास दोनों एक साथ ही होगा अध्यक्ष सर्व्यवहार भाक भवती सकल व्यवहार का योग्य हो गया है निरूपित इस प्रकार किसके द्वारा निरूपित है आचार्य के द्वारा निरूपित है उसी के आधार परंपरा जीव ताजात्म अध्यास के द्वारा जो असंग कुट था वही बुद्धि में प्रतिबिंबित हो गया धीम धीस्थ धी स्थी धी में जो प्रतिबंबित धीमे जो आभाषित उपाय से जो अवच्छिन्न वो जो जीव है उस बुद्धि वर्तमान है जीव है क्योंकि उस पारमार्थिक का तो किसी संबंध तो हो नहीं सकता उठसगा किसी किसके साथ कोई संबंध नहीं है जब पर देगा किसी चित्र के साथ कोई संबंध उसी प्रकार से उस में से कोई संबंध नहीं के से से है तो की वजह वजह से से संबंध संबंध मान लिया था ऐसा वो पारमार्थिक एक बुद्धौ वर्तमान जीव सन अम श्रुतो पुरुष उसी को यहाँ पर श्रुति में पुरुष सवाय पुरुष सर्वास पुरुष पुरुष में कहा वह यह जो है पुरुष कहा जाता है कि सकल पुरों में कौन से कौनसेपुर जागरूक रूपा इन तीन नगरों में ये जाकर के अपर विहार करता है पुरुषयः यदि श्रुत्या पुरुष श्रुति के द्वारा इस पुरुष उत्पत्ति की गई है पुरुष से वच पुरुष एवं पुरुष और पुरुष सरस में क्या किया स्वार्थी कर्ण पुरुष पुरुष पुरुष दीर्घ हो गया छान बस बुद्धियादि कल्पना अधिष्ठान कूटस्थेतन में स्पष्ट कर रहे हैं बुद्धियादि की कल्पना का अधिष्ठान जो क्या था कूटस्तन वही चेतन क्या हुआ बुद्धौ प्रति बुद्धि में प्रतिबित प्राप्त जीव भाव जब ऐसे तो वही कोटस क्या हो गया जीव भाव को प्राप्त कर दिया है ऐसा होता हुआ पुरुष शब्द न उच्चत है उसी को यहां पुरुष तो करना है इस मंत्र पुरुषास्व उच्चतम कि मृत पुरुष चेतन अधिष्ठान भूतिन कहता है पुरुष फिर तो केवल चिदावास कह दो बुद्धि में जो प्रतिम उसका नाम है पुरुष है सीधे सीधे ले लो आप यहाँ पर कूट चैतन्य अधिष्ठान भूत को भी साथ में जोड़ना क्यों चाह रहे हैं केवल चिदा भाष भाष रूपो जीव एव उचता पुरुष शब्द है ना किम मने ना कुटस् चैतन्य न इस कूट चैतन्य लाकर जोड़ना चाह रहे हो दोनों का मिश्रित अवस्था का नाम पुरुष कह रहे हो ऐसे क्यों कहते हैं तब कहते हैं तसे मोक्षाद्यु मित्रित कारण है फिर मोक्षा में कौन होगा केवल तो चिदावास होगा क्या है? मोक्ष तो काल में कौन रह गया तो रह जाता है ना मुक्तवा तो हुआ का मतलब गया कुटस्व रह गया अरे जीव मुक्तवा का मतलब कुटस्व प्राप्त करेगा तो कहने के लिए जीव का आधारभूत पर तो लेना पड़ेगा ना सर तुम्हें कुटस्व छोड़ने मोक्षावस्था में छोड़ मुक्ष्वा, किसको तो प्राप्त इसलिए जीव शब्द वाच्य पुरुष जो दे रहे हैं और को छोड़ के, केवल आभास को जीव शब्द से लेकर पुरुष कथन कथन नहीं कर सकते मुक्ति सिद्ध ही नहीं हो पुरुष तथा स्वीकर्तमें मोक्षादि तो अनवृत्व सिद्ध है तथा स्वीकर्तम उसकूट तो को भी स्वीकार करना पड़ेगा इस बात को मनो रखकर समाधान को मनो रखते हुए सिद्धांत जवाब दे रहा है साधिष्ठान विमोक्षाद जीवो अधिक्रियते न तो केवलो निर्दिष्ठान विभ्रांति तो बल्कि इस श्लोक साधुष्ठान विमोक्षाद मोक्षादि में वही पुरुष अधिकृत है जो अधिष्ठान से केवल भ्रमात्म लोग भ्रांतृत हो जाएगा फिर पाया क्या उसने इसीलिए उसको पाना है अधिष्ठान भाव को इस अधिष्ठान भाव को पाना है तो वो होना चाहिए ना अनुपल को कैसे प्राप्त कर सकता कि जिसे प्राप्त करने जा रहा है वो तो ही खत्म होने वाला है कौन करेगा? वो सातवे पहले से विद्यमान हो तो वो प्राप्त हो जाता जैसे रज्जु में आपने सब देगा और सब छूटेगा तो आपको कुछ मिलेगा ना क्या मिलेगा रज्जु मिलेगा क्यों मिला रज्जु आपको है। है? तो है। हाँ है ना? इस सर्प में भी वो था ना ये सर्प देख रहे थे सर्प के साथ में वो है या नहीं इस सर्प मात्र हो और रज्जु ना हो तो सर्प भ्रांति ग्रसित हो गया सर्ब तो भ्रांति है वो निवृत्त हो जाएगा तो मिलेगा क्या कर कुछ नहीं मिलेगा आपको मानना पड़ेगा जो भी भ्रम है वो अपने अधिष्ठान से ही भी करा है निरधिष्ठान भ्रम का अनुभूति कभी नहीं सकता अधिष्ठान को छोड़ दो और भ्रम मात्र को पकड़ो ये कभी नहीं हो सकता जब भी भ्रम अनुभव करेंगे उसके साथ जरूर अधिष्ठान छिपा रहा और अधिष्ठान को हम क्या करें अयम सर्प अयम सर्प इधम रजतम रजतम भ्रांति है इदम क्या है का रूप है सर्वभ्रांति है अयम क्या है रज्जु का स्वरूप अधिष्ठान सहित ही हम व्यवहार करते हैं अधिष्ठान छोड़ के का व्यवहार कभी होता नहीं इसी प्रया पर भी हमें कहना पड़ेगा ना फिर जीव क्या है एक भ्रम है ना बुद्धि में जो प्रतिम क्या है एक भ्रम है अरे भ्रम बिना अधिष्ठान कैसे चलेगा फिर अधिष्ठान सहित ही कथन करना पड़ेगा भ्रम को जैसे हम कहते हैं अयम सर्प इधम जैसे बोलता हूं यहाँ भी केवल पुरुष नहीं बोल सकते अयम पुरुष बोलना पड़ेगा अधिष्ठान बोलना पड़ेगा पुर्ण पुर्ण पुर्ण पुर्ण कैसे बोलोगे केवल पुरुष बोलोगे तो केवल सर्प बोलने से काम होगा क्या केवल सर्प बोल दोगे मान लो सर्प हम निवृत करते हैं तो मिलेगा क्या आपको पहले साहब ने तो ग्रहण नहीं किया है और वास्तव में केवल भ्रम ग्रहण भी नहीं कर सकते सच्चाई तो यह है अधिष्ठान को छोड़ केवल भ्रम तो ग्रहण ही नहीं कर सकता अरे ठीक है अधिष्ठान की विशेष स्वरूप का नहीं है अधिष्ठान का सामान्य रूप के साथ सदा रहेगा भ्रम अदय जब भ्रम हम बोल रहे हैं सदा भाष बुद्धि में प्रतिम्ब पड़ी है तब भी क्या है बिंब जरूर साथ। हो बिम्ब के बिना प्रतिम्ब नहीं हो सकता बिंब के साथ प्रतिम्ब तो का अनुभव हो रहा है उसी का नाम पुरुष है उसी का नाम जीव केवल प्रतिबिंब नहीं बिंब उटस्थ सहित प्रतिबिंब चिदा भाष लेना समुदाय का नाम पुरुष होगा तब ऐसे भी मान लेंगे तो क्या लाभ होगा इससे? इससे जब आप कहोगे जीव है ये भ्रम है ये तो उपाधि में पड़ा हुआ प्रतिफलन मात्र है तो निवृत्त हो जाएगा तो क्या बचेगा ऊटस्थ बचेगा वो ग्रहण हो जाएगा मानुभव में आ जाएगा दशम कह देते म चले गए हैं तो मसी भी जरूरी है और तो अधिष्ठान बोलना पड़ना असी तोमसी यह अधिष्ठान चैतन्य है उसके साथ दशमत्व जोड़ना है केवल दशमत्व की भ्रांति है और भ्रांति निवृत्त हो जाए तो अधिष्ठान का ब्रह्म ग्रहण होगा अधिष्ठान को अलग से ग्रहण कराएंगे क्या ब्रह्म, ब्रह्म का निवारण करने में मात्र अधिष्ठान ग्रहण होगा या भ्रम को तो निवारण करने के बाद अलग से अधिष्ठान भी ग्रहण करानी पड़ेगी क्या व्यवहार होता है ये देखने को मिलता है भ्रम निवृत्त हुआ तो, तो ही ग्रन हो गया अधिष्टान सारे गए तो क्या हो गया स्क्रीन तो दिखेगा से बोलना पड़ेगा पड़ेगा आपको ग्रन कराना पड़े क्या नहीं ग्रहण कराने को नहीं कहते हैं यहां केवल भ्रमात्म चिदाभा को जीव से नहीं लेना ऊटस्थ सहित चिदाभा को इसे क्या लाभ होगा जब हम चितावास को भ्रम करके निवृत्त करा देंगे तब तो स्वतः सिद्ध कुटस्थ अनुभूति में आ जाएगी अधिष्ठान पकड़ में आ जाएगा इसी का नाम मोक्ष मुक्ति की व्यवस्था बन जाती साधिष्ठान जीवो विमोक्षादो अधिक्रियते न तो केवलो आगे ना, अधिष्ठान सहित जीव ही मोक्षादी में अधिकृत केवल जीव जो भ्रम है वो नहीं हो सकता क्योंकि को पकड़ में नहीं सकते हो निर्धि अधिष्ठान रहित भ्रांति कहीं भी सिद्ध नहीं हो सकता बौद्धों के जवाब में भी कहा था तुम्हारा शून्य का जब भ्रम हुआ है वो कहा हुआ ये शून्य भी शून्य ही है भ्रम ही है फिर वो कहा हुआ सारा जगत शून्य शून्यूपे अधिष्ठान में भ्रांति आपने बोला और शून्य है या नहीं ये तो दो भी नहीं सर्व शून्यून्य शून्य में घटवद भ्रांतिर से भ्रांतिश्चे कुत कस्म अधिष्ठान शून्य रूप्रम्ठान में किस अधिष्ठान्यो कि निर्धिषान कोई भ्रम होता है साधिष्ठान में अधिष्ठान ऊटस चैतन्य सहित तो जीव अधिष्ठान गौन ऊटस चैतन्य उसके सहित जो जीव है है बुद्धिस्त जो प्रतिबिंब है या आभास है वो क्या होता है मोक्षादो मोक्ष मार्ग आदि साधन अनुष्ठाए मोक्ष मार्ग आदि का जो साधन होता स्वर्ण निर्दयास अनुष्ठान में अधिक्रिय अधिकारी बहुत न केवल चिदाष केवल चिदा भाषा अधिकारी निर्धि अधिस्थान रहित आरोप को हम दुनिया में भी कह देखने को मिलता नहीं हमें इधानी साधि संसाराधि अनवैत्र श्लोक द्वे विभज्य दर्शन और इसी बात को और स्पष्ट करने के दिखाना चाहते हैं साधिष्ठान का ही तस्यर। इस जीव पुरुष इसी के अंदर संसारित्व भी है अंदर मोक्ष, भी है, संसार मोक्ष भी यही है, है। इति इस बात को दिखाने के लिए श्लोक द्वेन दो श्लोकों के द्वारा विभाजन अलग अलग करके दिखा अधिष्ठान संयुक्त ्रांशम अवलंबते यदा तदा हम संसारी मनतेष्ठान अधिष्ठान संयुक्त ब्रह्मांशं अवलंबत जो कोई भी ज्ञान हो ज्ञान में दो अंश होगा एक अंश अधिष्ठान को समझाता है और दूसरा अंश भ्रम को समझाता है हर ज्ञान जो भी इस लोक में हो रहा है वह दो अंशों से युक्त होता है भ्रमांश और अधिष्ठान भ्रमांशम अवलंबत है केवल अधिष्ठान कोई दवा ही नहीं होता कोई वार नहीं होता कोटस में क्या व्यवहार होता ज्ञानांश कौन का है कोटस क्या है क्या कोटस्कार रह गया इनकार हो गया उसमें गमनागमन क्रिया हो गई कुटस्थ में जो तो व्यवहार नहीं होता केवल और केवल आवाज़ होते ही नहीं समझ जाते केवल आवाज़ से व्यवहार करना भी चाहो क्या आवाज़ मिलेगा नही केवल भ्रम के जन मिलता है कहीं ब्रह्म मिला तो अधिष्ठान शहीद होता है इसलिए केवल भ्रम में जो व्यवहार करने के प्रयास करे तो असंभव है थपके साथ व्यवहार करने के समान हो यदि खस्व कदापि उपलब्ध होता नहीं इसे केवल भ्रम कदापि के उपलब्ध होता नहीं कैसे होता जो भी व्यवहार होता है जाना सारा व्यवहार कैसा हो रहा है कार्तिक के अवसाद अष्टानुक्त भ्रमांश में ही होता है यदा जब ठाश का अवलंबन करोगे तो क्या बोलते हो अहम संसारी जीव अभिमान तभी जीव कहता है मैं संसारी हूं अधिष्ठान ब्रह्मांश को सत्य रूपेण अवलंबन कर लिया अभिमान कर लिया तब कहता है अहम संसारी जीव यदा जीव जब अधिष्ठान कोटस्त सहीदम चिदाभाव अवलंबत है अधिष्टान मैंने जो शरीर द्वय का अवलंबन जब करेगा शरीर का अवलंबन द्वय का पर मैं ये हूं ऐसे पकड़ रखता है।, है ना अफगौ है मैं ब्रह्म हूं ऐसे कोई नहीं बोलता नहीं मैं देवदत्त ऐसे बोलता अपने शरीर को लेकर ये ले। शरीर को लेकर के संज्ञा मिली है वो संज्ञा को पकड़ रखा है तो बच्चे को क्या करते हैं ये छोटा होता है ना अपने देखा होगा नाम रख दिया उसको कृष्ण रख दिया मान लोके सामने तो खिलौना लग देंगे उठा के रख देंगे दे, दे, दे, दे, दे। मेरे को ही बोल रहे होंगे नाम बोले एक कृष्ण इधर दे एक कृष्ण इधर दे और उसको धड़क दिया तू बजाया उसका नाम पुकारा ऐसे करते करते जो क्या करते हैं दिमाग घुसा देते हैं कृष्ण हूँ मेरे को घूमते रहना चाहिए जब, जब जब बोलते रहेंगे इस बात को लेकर के कृष्ण बोलकर कहेंगे सुनना पड़ेगा दिमाग बैठ गया मैं कृष्ण हूँ और मेरे को ऐसे व्यवहार कर दे दिमाग में डाला जाता है के एक बार मानुश अपने बाप ने सुनाया बच्चे को कान पंडित ने बोला इसके बाद नाम सुना दो कान में उसने कान में तीन बार बोल देता है नाम उतने से याद हो जाएगा बच्चे का उसे पुकारो ही नहीं नाम दस साल तक तो क्या होगा वो ये कहेगा और कोई नाम ही नहीं हो तो नाम कुछ पुकार, कुछ पुकार ही तो कुछ पुकारते फिर यही तो फिर कोई बाबू बोलेगा कुछ बोलेगा कुछ बोलेगा प्यार से तो कुछ तो कुछ, कुछ बोलते रहेंगे वो तो क्या कहेगा मेरा नाम क्या बोलेगा वो कैसे बोलेगा लेकिन उसके दिमाग में ऐसे ऐसा आरूढ़ा देते हैं तुम्हारा नाम ये हर बात पुकारेंगे पकड़ेंगे प्यार करेंगे पुकारते रहेंगे दस दस बार हर आदमी बोलेगा हजारों बार उसके दिमाग में जो है वो ड्रिलिंग कर दिया तुम्हारे ये नाम तुम्हारा ये, ये पूरा बखरी बना दिया बदी का बखरा बना दिया हम सब ऐसे बनाया गया है, है? अरे सीधा ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसको क्या कहा बच्चों को तुम लोग ब्रह्म हो नाम नहीं दिया तू शुद्ध ब्रह्म है कहा का नाम रखो तुम्हारा अलग छोटे मोटे व्यवहार कर लिए पड़ो ही मत असली हुआ है जो बच्चों को कह दिया तुम्हारे कोई नाम नहीं है कोई रूप नहीं ये सब झूठा तुम लोग ही नहीं किसी भी चीज में नहीं उन्हें जन्म से ही हो गया हमारा कोई शरीर ही नहीं तो नाम गायक शरीर ही नहीं शुरू से बुद्धि में डाल दी माँ ने ब्रह्म ज्ञानी हो गए, गए। सारे झंझट से मुख अब नाम होता स्कूल जाता नाम दर्ज होता पास होता फेल होता फिर उसे नाम है ना उस लड़की नाम वाली लड़की आती उसे शादी होता ये झंझट में पड़ जाता नाम से सारा झंझट शुरू हुआ नाम ना होता तो झंझट नहीं प्रारक रूप तो मिला रूप में नहीं शरीर तो प्रार्थम से आ ही गया है जो आ गया आ गया और ऊपर से तो और बर्बाद में क्यों लगे हो और बर्बाद करने में लग जाते के नाम रख दो फिर नाम उसको दिमाग में ढाल दिया रूप तो पर कर क्या कर रहे देते तो ब्राह्मण है बड़ा बड़ा हो जाएगा ना ये ब्राह्मण है गुचन सब नहीं खिलना ब्राह्मण है गुच् सब नहीं खिलना तो ब्राह्मण सिर्फ नहीं बैठना उस पानी नहीं पीना वो दिमाग में घुसा दिया। तो ब्राह्मण एक और जोड़ दिया ना फिर एक नाम फिर जोड़ा एक फिर अब जाति एक ही जोड़ते जाते हैं फिर उपनयन संस्कार कर देते हैं तुम्हारा उपनयन हो गया है जिन्हों छोटी गायत्री जप कर रहे हो अब कुत्ते को नहीं छूना मैं तो कुत्ते से भी छोड़ता था वो भी गया वो भी स्वतंत्र होता गया अब कुत्ते को नहीं छू और बच्चा था खेलता था अपने माँ अपवित्र है उसमें भी चले जाता हो नहीं, नहीं, दूर, दूर, दूर, गए अरे मा है तो क्या हो गया वो अपवित्री तीन दिन देख नहीं सकते और आफत ही आपत है ना ये बार एक आफत चुट रहा कर्म कांड ऐसा है विवेक देता है आपको दिखा रहे क्या है संसार है जिसको मैं अपना कर रहा हूँ वही हमसे दूर होता है जिसको अपना तो तो तो आपसे दूर हो जाता है। तो कर्मकांड जा तो कर्म तो कर्म तो अलग कर रहा गया तो विवेक जगी ना देखो मैं अपना मान रहा तो मेरे बच्चे अलग कर गया, इसका मतलब असली क्या चीज है सच्चाई क्या है है कर्म कांड किए जगती नहीं कर्म बात नहीं छूटता कर्म दिए कर्म ही फसाता है कर्म ही छुड़ाता है कर्म कब कर फसाता है जब उस कर्म का नतीजे पर ध्यान नहीं देते आप जो है बड़े बड़े सुन रखे स्वर्ग है वो है उसके लोग लालच में लगे हुए हो अंधा हो गया यहां जब गड़बड़ी हो रही है जिसके वजह से आपको सब गलत किया जा रहा है और और संकीर्णता को ले जाया जा, जा रहा है उसका विवेक नहीं करते हो तो कर्म बंधन में डाल वही कर्म जिसके का कर संसार से गलत कर रहा है अनेक चीजों से छुड़ा रहा है सब से तो परेशान कर रहा है और भी और संकीर्णता में डालता है आपकी विशाल बुद्धिता थी सब बंधन से रहित थे और बंधन में डाला जा रहा है इस चीज से नहीं करते हो तो वो कर दिया इसके कर तो वही कर्म आपको छुड़ा दिया मुक्त कर दिया ने जन्मों के कर्म के बना है इस कर्म के प्राप्त हुआ जो चीज है इसके बाद फिर मैं कर्म कर करने लगता हूँ उसके परीक्षा करनी चाहिए परीक्ष लोकान कर्म चितम से चित्त मैंने प्राप्त चयन करके प्राप्त किया हुआ लोक सकल वस्तुओं में सब में विवेक करो परीक्षा करके देखो क्या वास्तव में मेरा है पहले जिसको मैं अपना की खेलता था उसके साथ उठने बैठना बंद कर दिया गया इसे वो मेरा नहीं है समझा तो मेरा है क्या अभिवेक करते जाए आज अब स्कूल में गया पहले उन टीचरों को अपना समझेंगे वहाँ भी चौथी तो ही तक थी तो क्या करें? वहाँ पांचवी दूसरी स्कूल चले गए और दूसरी मैडम मिल गई वह गया ना वो सब पिछले वाले वो भी अपने नहीं है इसका मतलब वो भी वो तो ये हो गए हैं ये भी कुछ तो नहीं तीनों में ये भी छोड़ोगे अगर स्कूल जाकर वो दूसरा आ जाएंगे फिर वो गएंगे हम मैडम हम सारे तो वो नहीं आव, वो मेरे हो गए अब कौन मेरे वहां इस तरह से सब में में होता, होता। सारे ऐसे भाई भाई, भाई, बहन बहन, बहन कितना प्यार रहता। मेरा, मेरा मेरा मेरी मेरा मेरी मेरी है, और शादी हो गया मेरी बहन छोड़ दी, अहो ये मेरी हो गई ना दूसरी आ गई ना वो मेरी हो गई अभी मेरी हो गई सबको तेरी कर दो, तमाशा ये तमाशा है ये विवेक करो इसको देखने से समझो संसार ऐसी होता है वही राग ऐसे ही घटना से नहीं हो जाती ना घटना विदाई कर देते हैं घर रोते ना तक करते सच्चा विवेक करो ना विदाई में जो रो रहे हो तो तमाशा क्या है ये सोचो समझो तो पता चलता है सब ढोंग ढोंगे रो रहे तो मरने पर भी ढोंगी करेंगे और करने तो समझ जाओगे ना ये विवेक आ जाएगी तो काम खुल जाएगा अरे भाई ये तो सारा बेकार है कोई अपरा नहीं सब रोना ढोंग जब पैदा हुआ रोए रोएा हुआ हसे शादी हुआ हंसे शादी हुआ रोए दोनों होते खुशी भी होती है और विदाई होती है रोते भी है ये जो ना खुशी ठीक है ना रोना ठीक है दोनों ही पड़े और खुशी के बाद रोना जरूर आ जाता है, है क्यों इस सब देखोगे समझ में आता है संसार में कुछ नहीं सब झूठा ड्रामा चल रहा है, और भी भी ना सड़े और ढोल पेट दे तुमको हैं ये तुम बात करी को को जब परीक्षा विवेक नहीं करें तब तो तुम तो नहीं हो पाएगा इसका कहना है वो जो है वही व्यक्ति संसार अवलंब देश्व को अवलंबन किया मैं आमुको मैं देवदत्तों में ब्राह्मणों में क्षेत्र इत्यादि कहने लगता है जब यही कोटस्त को आभाषा जो चैतन्य है वो क्या है वो वह संसारी केवल हम स्वस्वरूपत्व न स्वीकर दी ईश्वर को स्वरूपत्व स्वीकार कर लेता है तथा तब हम संस मैं संसारियों विमान करने लगता है ब्रह्मांशस्य से तिरस्कारा अधिष्ठान प्रधानता यदाता चाता हम असंगोस्मी बुध्यतेमांश से तिरस्कारात और जब ब्रह्मांश त्रस्कार कर दिया कि मित् है इसे कोई सत्यता नहीं है यही ही तो का कारण है ऐसे आपने उसको उससे अलग हो गया करने का मतलब क्या उसको अब तक वही मैं स्वीकार कर रहे थे अब वो मैं नहीं हूं कर लिया तो क्या शेष रह जाता है अधिष्ठान प्रधानता यदा जब ऐसा होगा तदा तक तो क्या निर्णय तब तो पहले संसारी हम अब क्या निर्णय होगा चिदात्मा हम असंगो अस्मित बुद्ध थे मैं चिदात्मा हूँ असंग हूँ ऐसा निश्चय यदा अपने ब्रह्मांश से देहद्वे सहित चिदावास तिरस्कार जब ब्रह्मांश ब्रह्मांश क्या है देहद्वे सहित चिदावास जब उसमें तिरस्कार हो गया तिरस्कार का मतलब क्या मिख्यात् ज्ञान है ना मिथ्यात ज्ञान के द्वारा अनादरणार्थ आपने उसका अनादर कर दिया इसमें जो अब तक अहंता ममता थी उसको छोड़ इसमें जो अहंता ममता थी उसको छोड़ हमता ममते टकराव का कारण होता है कोई कुछ बोलेगा तो आपसानी नहीं कर सकते मारने लग जाओगे गुस्सा हो जाओगे उसे समझोगे कच्चा बेदान है। वो अपनी स्थिति में है बेचारा आप क्या करें मतलब आपने किसी को कहा महाराज आप थोड़ा सेवा करो साथ तो लग जाए तो दोनों में गड़बड़ी है बिगड़ रहे हैं तो आप भी बिगड़ पड़े वो बिगड़ा हो तो गड़बड़ है ना अद दोनों वेदांति हो एक दूसरे दोनों को दोनों के ठीक है सोचो मान लो आपको नहीं कहना उसने कह दिया भी है तो समझ लो भाई ठीक है नाड़ी है बच्चा है अभी कच्चा है पूछो है? तो लेता है। पकड़ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं है कोई दिक्कत नहीं है यदि पीछा पकड़ लिया क्योंकि युक, युक्ति से छुड़ाया जाता युक्ति से मुक्ति होती है मान लो बच्चा पीछा पकड़ता है बाप का तो बाप क्या करता है कोई चीज पकड़ा जाता है उसको तो आप आपके साथ में चले जाए भाई चलो मैं भावड़ा पकड़ लो पकड़ लो पकड़ा लिया करा रहे हैं देता है, तो पता देता है <laughs> yeah. कोई बात अभी दृष्टि का आनंद ले लेना है यदि ऐसा भी हो जाए दृष्टि का आनंद नहीं थी। पड़ता है करने से बिग... अपनी विधान सब वे बिगड़ता ही अब कल ऐसे हम लोग आ रहे थे फंस गए कैसे फंसे तो आज अगला आग स्कूटर फंसा हुआ है हमारे मोटरसाइकिल कैसे जाएंगे हमें मोटरसाइकिल से उतरना पड़ा अब उस आदमी से तो छोटे छोटे बच्चे थे धक्का कौन मारे आसपास कोई नहीं हम दोस्त है हम धक्का मारेंगे तो मेरा वेदांत जाएगा। है? हम तो भाई है, तो विद्वान है वे तो गृहस्थ है, तो है ये कह रहा है धक्का मारो तो मैं क्यों मारू उन्होंने कहा भी नहीं बेचान कहा तो हमने धक्का मार उनको उठा दिया उसके बाद हम ये फिर हम कई बार परिस्थिति होता है और तो करने में अपने स्वरूप में तो कुछ बिगड़ता है शरीर तो कर रहा है अपने करते वक्त भी ब्रह्मस्वरूप में ही है नहीं कर रहे हैं तभी तो ब्रह्मस्वरूप में है तो फर्क क्या पड़ा अच्छा नहीं करने में कर्तृत्व की भान आ जाए तब मुझे और यदि करा रहा है तो भी चिंता नहीं कराने वाला ने आप ईश्वर दे दू वेदांति है सर्वस्म आत्मा अस्ती ब्राह्मण सर्वभूता में भगवान कहते हैं जब व्यवहार में किसी ने आपको कह दिया ये करो आप ये समझे कराने वाला ईश्वरी इसके द्वारा इस के द्वारा ईश्वरी इस उपाधि करने को कह रहा है ना वेदांत दृष्टि में जब आपको यह लग रहा है मुझसे क्यों करा रहा है मेरा पीछे पढ़ा रहा ये लग रहा है ना ये दिख रहा है दृश्य इस दृश्य का मैं आप ब्रह्मस्थिति में नहीं है इसका मतलब दूसरा मेरे को पीछे पड़ा है ये दिख रहा है। पीछे पड़ा का मतलब क्या है वो जो दूसरा है वो उपाधर वेदांत वे अनुसार है ना अब ये समझेंगे इसके द्वारा वह ईश्वर ही इस उपाधि से कोई कार्य कराना चाह रहा है कर दो आप कर्तृत्व नहीं है ना अपने में कर है नहीं ईश्वर इस ने इसके द्वारा प्रेरणा दे काम कराओ तो करा, करा हो तो करा दे कई बार चेरा गुरु का दे देता है प्रसिद्धि जरूरी है, है गुरु तो चेहरा गादेश देते ही दोनों होते हैं अब बाप को बोलता है बेटा जूता बेटा बाप को कहता है जूता बांधो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्या करेगा बाप जूता बा कोई कहता है कि मैं बाप मैं बाप कैसे बांध ले अपने आप। नहीं चलेगा वो हट करके बैठ गया ऐसे ही होता है यहां पर गया। बाप की जो है बाद में वही बच्चा उसी बाप का पैर छुपा सब देखे जाता उस बाप से कलता बंधवाया बंधवाने कल उसी बाप के पैर छुपा करके पीछू करके प्रणाम कर जा रहा है ये सब व्यवहार में चीजें होती है तो उसमें नाराज होना नहीं चाहिए दृश्य से समझो अपनी वेदांतिक स्थिति को छोड़ना नहीं चाहिए सामने आने वाला हर चीज एक दृश्य उस दृश्य में, में विवेक करना व्यवहार काल में हर चीज जब हमारे दृश्य मान लिया आपने उस दृश्य में विवेक करके उसी के अनुसार व्यवहार करना उपाधि से उपाधि व्यवहार हो रहा मैं तो कर रहा जब कर्तृत्व तो नहीं रहोगे आप मेरी वास्तविक वेदांत क्या होगा कर्तृक्त तो नहीं रहा उसमें एक तो नहीं है एक उपाय बात है उस तो दृश्य में उस नाटक में अन्य जितने पात्र चारों तरफ है आपके पात्र है ना उस नाटक में वो अपने पात्र सम्यक निभाना यही तो विवेक है कहीं पर क्रोध की जरूरत पड़े तो भी इस्तेमाल करना पड़ता इस्तेमाल करना है यानी आप भी क्रोधी हो गए तो गड़बड़ है क्रोधी होना नहीं है क्रोध को अस्त्रण इस्तेमाल करना वेदांति ढा करके क्रोध का इस्तेमाल कीजिए क्रोधी बन के क्रोध का इस्तेमाल मत कीजिए धन में अंतर है वेदांति होकर क्रोध का इस्तेमाल करना क्रोधी होकर क्रोध का इस्तेमाल करना बहुत अंतर है होगा क्या इसमें अंतर क्या है आपको पता चलेगा क्रोधी ने क्रोध कर दिया उसका असर उस पर घट प्रसत है बहुत घंटों तक रहेगा कई दिनों तक तो भी चल सकता है उसका अंदर अंदर चलती और जब इस्तेमाल करता है नाटक खत्म हुआ कोई असर ही नहीं पड़ता उसने इस्तेमाल कोई प्रभाव नहीं शरीर पर मन पर किसी पर मस्त घटना घटी खत्म उधर से गया कोई असर नहीं होगा इसे बच्चे जैसा होता, होता है ना कहां से होता है आपको थप्पड़ मारो करो प्यार करो दोनों कहां से कोई असर तो होता है थप्पड़ मारा हुआ तो याद नहीं रहता है प्यार करने का याद नहीं रहता सब भूल जाता है एक जब दृश्य जा रहा है उसको तो, तो मजे में इसे उन्मत्त बाल अवत जड़ अवत सब कहा गया प्रेम का लक्षण वो यदि एक घटना घटी उसके बाद उसका असर आप पर चल रहा है मैंने अभी कच्चा से किया घटना घटी उसके बाद कोई असर नहीं होता खत्म खत्म नया दृश्य व्यवहार चल रहा तादात नहीं होता ना दृश्य में इसे उसका असर नहीं होता एक कह परिषदात्मा असंगो अहम अस्मृति बुद्ध थे स्वीकार किया जाता है इस प्रकार पुरुष को पूरा कर दिया व्याख्या करने जा रहे हैं स्वरूप है ऐसा स्वीकार कर लेते हो फिर चिड़ा अहम असंग बुद्ध थे यदि यद उत्तम तद अनुपन्न सिदात हूं असंग ऐसा जो वो जान लेता है ये जो आपने कहा था उत्पन्न हो सकता क्यों कि रूप से कूटस्थ से अहम प्रत्येक भाव क्योंकि पहले आपने कहा है कौन है अहम प्रति विषय कूटस्थ विशिष्ट चिदाभास जी और जब क्यों कुछ रह गया फिर वह अहम कहा से आ गया चिदात्मा ये कैसे बोल रहा कितने अहम है आपके पास इसका मतलब कई अहम होंगे पहले एक अहम आपने बताया जो अधिष्ठान केतन विशिष्ट चिदाबास जीव है वो संसारी के बोलता है आपने कहा था और अब आपने कहा वो चिरावास को छोड़ने के बाद अनादर कर दिया हो गया शेष क्या बचा केवल उसको करके बोल, रहा बोल रहा है वो यह हम वो हम क्या अंतर है संसारी था और ये केवल कूटस इसमें भी अहम ही बोल रहे हो संसारी को भी अहम ही कहा ये कैसे वार हो सकता है या नहीं हो सकता है या तो हम संसारी होगा या तो हम कुटस्व दो में होना चाहिए ना अहम संसारी भी हो अहम कुटस्थ दोनों में अहम व्यवहार शब्द हो रहा है ये ठीक नहीं पूर्व पक्षों का कहता तो है अहम प्रत्येक विषय हो सकता है चिरात्मा क्योंकि अहम तीन होता है व्यवहार नास अहृतिर युक्ता कथम अस्मी चेतु एको मुख्यो दवाव मुख्य त्रिविदो अहम त्रिविदो अहम तीन प्रकार का है एक मुख्य दुख्य एक मुख्य अहम् है यह सब दुनिया में में मुख्य हम माना ये भी मुख्य नहीं है इन व्यवहार में इसी की संख्या ज्यादा है ना इसे इसको मुख्य बोल दिया अज्ञानी बोलता है आम संसारी ये जो हम है मुख्य अहम है यदि बाइक होने से मुख्य नहीं होना चाहिए लेकिन सभी लोग इस चीज़ जानते हैं ना इसको तो मुक्ति कहते और जब ज्ञानी के व्यवहार कर रहा है वो आत्मा को हम व्यवहार करता है शास्त्र दृष्टिया और व्यवहार दृष्टिया शरीर को भी अहम कर दिया अलग अलग देख रहा है दोनों को स्वरूप को अलग देख रहा है शरदादी को अलग देख रहा है दोनों अलग देखता हुआ कभी क्या बोलता है अहम ब्रह्मा से बोल देता है कभी शरद अहम सचदानंदोश में नहीं बोलता अहम देवदत्त बोल देता है कभी अहम देवदत्त भी बोल रहा है कभी अहम ब्रह्म भी बोल रहा है दोनों बोलता है कौन ज्ञानी पुरुष दोनों लेकिन अलग अलग है को भी अहम बोल रहा है शरदारि को भी वो अहम कर देता है ये दोनों अहम क्या है गौण दोनों ही गौण तो आसन, पूर्व पक्ष पहले पूर्वाध में असंगे अहम कृतिर्ता असंग तत्व में अहम ये शब्द व्यवहार उचित नहीं है असरे कथम अस्मि चेत कैसे उसने बोला चिरात्मा असंगो अहम अस्मि, ये व्यवहार कैसे कह दिया गया चेत सुनो सुनो एक मुख्यो दव मुख्य अर्थ त्रिविधो अहम अहम का त्रिविधो अर्थ अहम का तीन अर्थ है एक मुख्य अर्थ है दो अमुख्य अर्थ है अगले श्लोक बताएंगे मुख्य अर्थ कौन है अमुख्य कौन है इसको मुख्य क्यों कह रहे हैं यदि भी अहम ब्रह्माष्टमी वाला अहम कोई मुख्य होना चाहिए है ना अज्ञानी का जो विशिष्ट को अहम बोल रहा है ये भी अमुख्य होना चाहिए ज्ञानी जो शरीर को कह रहा हम यह भी अमुख्य होना चाहिए था शुद्ध ब्रह्म में ही आम जो वो मुख्य व्यवहार होना चाहिए लेकिन आपने ऐसे नहीं कर रहे हो इस ग्रंथकार ये कहते नहीं नहीं विशिष्ट को व्यवहार हो रहा है विशिष्ट का विशिष्ट इस विशिष्ट में जो अहम व्यवहार हो रहा है ये मुख्य है और शुद्ध भ्रम वा, में जो अहम व्यवहार बा वो भी गौण और के द्वारा सर्राज्य में जो व्यवहार हो रहा है वो भी गौण है ये को गौण क्यों कह रहे हैं वो सब स्वयं मुख्य कीदश मुख्यो आकांक्षा आह उसे टीका असंगे चिदात्म विषय असंग चिदात्मा है उस विषय में अहम प्रत्यय नहम शब्द विषय के ज्ञान करना उचित नहीं है यहाँ अथा इसलिए कथम अहम अस्मी जानिया अहम अस्मे ऐसे कैसे जान पाएगा अर्थ नहीं जान सकता अनुभव नहीं कर सकता मनुष्य शक्ति वृत्त अहम प्रत्यय भाव हर पद का शक्ति है और हर पद का लक्षण है शक्ति और लक्षण शक्ति वृत्ति मैं अभिधावृत्ति अभिधावृत्ति के द्वारा अहम शब्द का विषय भले ही शुद्ध ब्रह्म नहीं हो सकता किंतु मुख्य या में मैंने अभिधावृत्तिया शक्ति वृत्तिया अहम प्रतिविष्त तो अभावे लक्षण या तस्त हो लक्षण के द्वारा हम उसको कथन कर सकते हैं विवक्षा है सतन इच्छा से अहम शब्द तो तो से अहम शब्द विभाजनपूर्वक संधार अन्ध्यापेणस्थ्यासोटस्थावो ये भूय भवन मुख्य उसे मूढ़ते ही मूढ़ुत मोड़ों के द्वारे प्रयोग किया जाता है ये मोड़ ही बोलते हैं। मैं देवदत्त हूं कहता है मैं संसारी हूं मैं बद्ध कौन कहेगा? मोड़ ही बोलते हैं। अन्योन्य पेड़ा, अन्योन्य आभास इन दोनों का मिला करके एक क्षेत्र करते एक ही भूय एक ही भूय भवे एक ही भूत पर जो होता है वही मुख्य आम शब्द क्योंकि तथा उस विषय में ही मूढ़े मूढ़ों की तरह अंग शब्द का प्रयुक्त किया जाता है कूट चिदावास हो सरूपम अन्योन्य स्वरूप और चिदाभा इन दोनों अन्योन्य अध्यास के द्वारा प्राप्त करा दिया, और उसी में आम शब्द तो आम शब्द तो आ, मुख्य मुख्य मुख्य अर्थ अर्थ होती, का क्यों इसमें कह रहे हैं, ये तो है ना, ये तो तो खराब चीज़ है है ना गड़बड़ गलत है ये, तो। हाँ, ये, ये, हाँ, ये हाँ तस्वीर अविविक्त कुटिदावास स्वरूप मैंने किसमें जिसमें अभी जिसको आपने कुटस्त्र अलग करके नहीं देखा है अविविक मैंने अलग क्या हुआ मने जो अलग नहीं किया हुआ है ऐसा जो कुटस्त्र विविक का मतलब क्या होता है पृथक अलग करना अविव्यक्त मैंने अलग नहीं किया हुआ है एक ही भूत है ऐसी चितावास और कुटस्थ उसी में आविवित कुटावास स्वरूप ऐसा जो विशिष्ट स्वरूप है उस विशिष्ट स्वरूप में क्या शब्द विवेक ज्ञान शून्य ही क्योंकि विवेक ज्ञान शून्य सर्वैरअपी अहम शब्द प्रयोग सभी की तरह उसी में अहम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है अतः इसलिए अश मुख्यत्व इस विशिष्ट स्वरूप में मुख्य अहम शब्द का मानते हैं फिर मुख्य दो कौन है दानीम अमुख्य दर्शती अब अमुख्य पूता जो दोनों के दोनों हो, उसको दर्शा रहे पृथज्ञा भाषकूटस्थ अमुख्यौ तत्वित पर्याय प्रयुंगे अहम शब्दम लोके कैधिके प्रतिज्ञा भासकूटस्थ अब विविप्त है अविविक्त नहीं विद्वान ने क्या कर लिया उसको अलग कर लिया भास से सिख को अलग कर लिया उसी प्रकार ईश्वर या को जितना भी था इस सब को अलग कर दिया कुटस को अपने आपने स्वरूप को अलग कर दिया है और में निश्चय कर लिया निश्चय करना और अलग करना क्या होगा सर को फाड़ के अलग करके छोटे कर दिया और मैं ब्रह्म कर अलग थोड़े होगा कहा इसे अलग करने का मत इतना ही निश्चय पहले भी एक बार पता समझा चुके निश्चय आभास से लेकर के इस पर इन सारा चीज को विख्यात तो निश्चय कर लिया इन सब प्रतीति का अधिष्ठान पृथ्वस्थ को स्वरूपत्व निश्चय कर लिया इसी का नाम को पृथक करना पृथज्ञाभासख्य हो यही अमुख्य क्यों क्योंकि इन पृथक किए हुए इन दोनों में तत्र तत्वी क्या करता है पर्याय एक साथ ही प्रयोग होता क्रमेण कभी मुख्य मैंने कभी, कभी आत्मा को कुटस्थ को अहम बोल देता है और कभी बोल देता है लेकिन पर्याय ना बोल रहा है पर्याय न प्रयोग से अहम शब्द क्यों कर रहा है वो एक जब प्रयोग कर रहा है वो लोक दृष्टिया और दूसरा दृष्टि जब भी बोलेगा वो यही तो बोले आप कौन आपको क्या बोलोगेगा इनका नाम ब्रह्म है <laughs> यही होगा कोई आके आपसे पूछा होते चुनाव वाले आते हैं कोई और आता है खबर नाम लिखते है ना रजिस्टर में आज आपका नाम क्या है ठीक है महाराज आपका नाम है ब्रह्म पिताजी का नाम क्या है ब्रह्म। तो थोड़ा क्या हो रहा? वो सोचे वो हो पिताजी का नाम ब्रह्म है। आप ब्रह्म है तो पिताजी ब्रह्म सरणम होता ही नहीं ना जरूरत ही नहीं है कि आज सब सुधरी है आजकल ब्राह्मण भी अपना सरनेम नहीं लिखातेरते हो इन बार नौकरी नहीं मिला बच्चों क्या नाम है अभिनव कुमार क्यों नहीं ना वो ब्राह्मण का डेटर नहीं लिखने तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी बच्चों को इसलिए उसके बच्चे का नाम अभिनव ना कुमार मिश्रा है लेकिन मिश्रा नहीं लिखाएंगे स्कूल में अभिनव कुमार लिखते आज सब बेस कर नाम के प्रमाण पत्र बना लेंगे तो शुद्र कागजों में शुद्र तो फर्क क्या पड़ता है हम है तो ब्राह्मण लेकिन कागजों में शुद्र है कागजों में शुद्र वैसे पैदा ब्राह्मण है कर्मकांड कर रहे पूजा पाठ भी कर रहे सब कुछ कर रहे हैं जब नौकरी के लिए सूत्र बने हुए हैं क्या दुनिया है पर्याय शब्द आभासूटस्थ प्रत्येक अहम शब्द अर्थत्व यदा विवक्षित प्रत्येक को अलग अलग करके अहम शब्द का अर्थत्व न जब विवक्षित हो जाता है तथा अमुख्य अर्थ तो बहुत तभी ये दोनों और हो जाएंगे अमुख कही जाएंगे क्यों तो कारण ये दोनों की तरह क्यों है क्योंकि तत्व ही व्यवहार करता वित्त ही भी तही अलग अलग कर व्यवहार कर पाता है सभी नहीं कर पाते और तत्व कितने हैं बहुत भी बोल रहे हो कमी भी बोल रहे हो कमी है या है नहीं लगभग नहीं है बराबर इसे कहना चाहिए लगभग नहीं किया किसी शब्द कम है बहुत भी और कम दोनों शब्द हो जाता है विरोधी शब्द के सब्दगर क्यों करना भगवान खुद ही कहते हैं ना कस्ित व्यक्ति माम तो एक वचन प्रकार कश्चित व्यक्ति कठो प्रशन है कश्चित भी क्वचन प्रकार कौशित बोल सकते थे बहुत होते थे, फर्क क्या पड़ता है कश्चित में वर्ण तो गुरु तो हो ही गया ये कस्ित जब लिखोगे ना शाचक संयोग है संयोगे गुरु संजय हो ही गई इसकी इसलिए मैं ये लिखूंगा तो भी गुरु तो रहेगा ही बिगड़ाते हैं गुरु संजय तो रहे ना मैंने वर्ण गुरु संजय को चाहिए जो छंद नहीं बिगड़ना चाहिए लघु वर्ण नहीं आना चाहिए गुरु संज्ञा हो ऐसे शब्द वर्ण का प्रयोग करना है आप कौ में कष्ट एकवचन वचन प्रयोग करो या बहुवचन प्रयोग कर दो या कौष्टिक प्रयोग कर दो तो भी बात तो वही बनी गुरु संज्ञा तो बनी रहेगी ना गुरु नागरु कौ के बाद चाहिए कश्चित धीरे बोलो कौष्टिक धीरे बोलो कैचित धीरे बोलो श्लोक में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था फिर क्यों कहा गया इसलिए कि दो भी होना मुश्किल है मुस्किल दुनिया में, में। दो दो दो दो दो। हाँ। तीन तो असंभव है ही नहीं तीन के बारे में तो साफ बोल सकते हो तीन तो होते ही नहीं कभी तो तीन होते नहीं दो हो एक है ही पक्का एक के बारे में खुद भगवान करे कश्चित व्यक्ति एक तो है ही दो हो सकते हैं तो बिल्कुल नहीं तीन होते तीन से ज्यादा होते तो कौष्टिक के बोलते कष्टित नहीं होते श्रुति समृद्धि सभी में कष्टित आता है कौष्टिक के नहीं आता है लेकिन युग की बात हो रही है किसी भी क्यों जाए भगवान ने द्वापरिक के अंत में तो बोला है सत्य में थोड़ा बोला है है ना श्रुति स्मृति का स्मृति होती ना ऋषि लोग हरि के आदि भी ऋषि लोग देते हैं हम लोगों को उतनी वेद दे रहे जो इस युग के लायक है संपूर्ण वेद कभी प्रकट होता ही नहीं संपूर्ण वेद और सारी स्मृतियां कभी प्रकट नहीं होती जिस युग में जिस प्रकार के जीव पैदा होने वाले हैं उनके अनुरूप जितनी वेद चाहिए उतनी ही भगवान प्रकट होंगे। दे के आरंभ में जो ब्रह्मा जी हैं वो क्या करते हैं वो ऋषियों में उतनी ही वेद को प्रकट होने देते हैं जितना वेद सत्युग के लायक है और के आदि में जो ऋषि होंगे उनके हृदय में उतनी वेद प्रकट कर देगा जितना वेद त्रेत के जीवों के लायक यही हर युग का नियम है इसे हर युग के आदि में ऋषि लोग होते हैं ऋषियों स्मृति करते हैं वो पूर्व युगों का भी चीज हमें दे देते हैं और हमें इस चीज की झुजर उतनी भी दे देते हैं और कई चीज काट देते हैं कटौती हो जाती है जो हम लोगों के लायक है बातें इसलिए हम लोगों के लिए नहीं मिलता है अब इसी कलियुग में देखो ना पहले कितने हीरे थे कितने जेवर थे कितने सोने थे और सब कहा लोगों के विजयनगर के साम्राज्य में सोने के खम्भे की तो सड़कों में ये बिजली का खम्भे रखते ना आजकल सोने के खंभे उसमें जो दीपक बनाओ तो सोने का सारा और जो दीपक जलता था रात भर सरकार के तरफ से राजा के तरफ और नसीब में लोहे का भी नहीं मिल रहा सीमेंट के खंभे तो नहीं मिलते कहा सोने के खंभे आज से दो दो हजार पौने दो हजार साल पहले की बात और अब क्या हाल है। अभी देख रहे हैं आप युगों में चित्रांतर दिख रहा है हर चीज में बहुत सारी चीजें मिलते थे पहले तो आजकल मिलते नहीं चिंता मनी नहीं है नहीं नाम को मिलता। नहीं। तो ये सारी चीजें है एक तरह के सब चीजें कुछ लोप हो जाते और उस युग की जीवन के अंदर चीजें प्रकट भी हो जाती जो पहले नहीं थे अब आ गए अब पहले कंप्यूटर था गया आपके दादा के जमाने में भी नहीं थे अब आ गए तो ये जो है चीजें कुछ नवीन चीजें आविष्कार होते हैं बहुत ही चीजें उभरा होते हैं कुछ नहीं उभरा सब बहुत ही चीज तो ही है सृष्टि है सृष्टि का नियम है समय समय पर कुछ लुप होते हैं कुछ नया जिस प्रकट होते हैं ये चक्कर सबके होता है अच्छा ये जो स्मृति है ये जो, जो वेद हमें बोल रहा है कश्चित जी रहे व्यक्ति करके ये हमारे अनुकूल बात कह रहा है इस समय के अंकुर कह रहा है कलयुग के अंकुर की बात नहीं इसलिए देखो अतराय अध्यय करो तत्वित क्योंकि अहम शब्द के लौकिक वैदिक व्यवहारे तत्वित क्या कर रहा है कुटस्थावास को अलग अलग तरह के अहम शब्द व्यवहार कर रहा है लोक लौकिक व्यवहार के लिए चितावास में अहम शब्द व्यवहार कर देता चितावास और शरीर चितावास नहीं चितावास लेके इन पूरों में क्या कर रहा है के क्यों करता है लौकिक व्यवहार के लिए खाना पीना जाना नहीं लगा लिए जाए मुझे पानी दो मुझे जल दो लौकी व्यवहार के लिए प्रयोग कर रहा है शरीर आदि के कुटक से शरीर आदि के लिए वैदिक वैदिक व्यवहार है प्रयोग के और वैदिक दृष्टिकोण से पूछा जाए आपको अपना मास्क स्वरूप बताओ तो हमारा वे नहीं कह मन बुद्धि को लेकर नहीं बोले इति योजना ऐसा न वे कर लेना इसका भाव क्या है वो कल